स्मृद स्मृते पुराल परुवालय नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकर तेज नमो नारायण आय ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद में ष्ठ अधिकरण का पूर्वपक्ष हुआ था ये एक प्रतीप दृष्टांत के द्वारा जो सिद्ध महापुरुष है उनका अनेक शरीर ग्रहण के विधा कैसे है ये बताए अन्यत्र शास्त्रों में भी अनेक अनेक शरीर ग्रहण का उल्लेख है तो उन सबके लिए ये उत्तर दिया है तो पूर्वादि ने ये संशय किया था ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद उनके अपने उपासना और संकल्प के बल से यथेच्छ अनेक शरीर धारण कर सकते हैं किंतु तो उस शरीर में अनेक मन और अनेक आत्माएं होगी अथवा नहीं होगी तो अनेक शरीर है अनेक मन हैं, अनेक आत्माएं हैं यदि ऐसा मानेंगे तो जैसे लोग में माना जाता है अनेक शरीर में उपाधि के कारण अनेक अनेक आत्मा अलग होकर के परस्पर भिन्न होते हैं परस्पर कार्य कारण के संयुक्त कार्य नहीं करते हैं अर्थात जिनका पुण्य होगा वो पुण्य का अनुभव करेंगे पाप होगा पाप का अनुभव करेंगी परस्पर संयुक्त नहीं होता है तो ऐसा ही यदि ये महापुरुष भी ऐसा ही शरीर लेगा तो इस प्रकार से तो फिर अलग अलग संयुक्त नहीं होते हुए अलग अलग रहेंगे तो उसका शरीर है उनका शरीर है ऐसा कहना कैसे बनेगा तो ये तो युक्ति से आ, समझ में नहीं आता तो इसलिए यहां कहा कि आत्म मनसोर भेद अनुभवते हैं आत्मा और मन को भिन्न करना संभव नहीं होने से एक न शरीर योगात्म इतराणी शरीरानी निरात्मका वो एक मन एक शरीर से ही योग करेगा दूसरे शरीर से नहीं करेगा दूसरे शरीर यदि प्राप्त तो हुआ भी है तो वो निरात्मक होंगे निरात्मक शरीर होंगे ऐसा कहा तो अब इसका उत्तर है यहां सूत्र में उत्तर दिया है तो टीका में भी इसका विस्तार किया था कि आत्मा विभू होने पर भी मन में ही चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है इसलिए मन के बिना हम चैतन्य को कहीं भी मान सक, नहीं सकते आत्मा चित्त रूप से सत्चित आनंद रूप से सर्वव्यापक है किंतु अभिव्यक्ति आत्मा के स्वरूप के अभिव्यक्ति केवल मन में होता है अतः जब आत्मा का ज्ञान होता है तब भी वो मन में ही होता है बाहर विषयों में आत्मत्वेन आत्मज्ञान नहीं होता जो नित्य अनुभव हमारा है अब स्वयं को अहम अहम मानकर के जो अनुभव है आत्मा का अस्तित्व का अनुभव है ये सब मन में ही होता क्योंकि मन में ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है अन्यत्र नहीं है ये इसलिए यहां अनेक शरीर मानने पर मन अनेक नहीं होता हुआ एक होना चाहिए अब एक होकर के अनेक शरीर कैसे हो सकता है यह प्रश्न था तो उत्तर में पूर्ण पक्ष को अनुवाद करके सूत्र में कहा प्रदीप व देवा आवेश तथा ही दर्शयति। शास्त्रों में ऐसा दिखलाया है ये विधान किया है कि जैसे प्रतीप के समान दीपक एक प्रतीप प्रज्वलित है तो उससे अनेक प्रतीपों को प्रज्वलित किया जा सकता है इसमें जो मूल प्रतीप है उसका कोई भेद नहीं होता है वो जैसा है वैसा ही रहेगा और उसमें कोई न्यूनता भाव भी नहीं आता है जो दीपक का स्वरूप है वैसा रहेगा ऐसा रहता हुआ जो का त्यों रहता हुआ ही उस दीपक से अनेकों दीपक बनाए जा सकते हैं और उस प्रकार से उसको प्रकाशित कर सकते हैं ऐसा ही यहां भी जो मूल मन है योगी का जो मूल मन है अब ये ब्रह्मा लोक में मुक्त पुरुष है इनका जो मूल मन है जो मन लेकर के यहां से गया है उसी मन से ही सब कार्य होगा ये कहा भाष्य में प्रतीप एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते यथा प्रतिप्य प्रतीपवदेश यहाप एकनेक प्रदीप्य विकारशक्ति का जैसे एक प्रतीप एक होता हुआ एक सन् अनेक प्रदीप भाव्य अनेक भाव को प्राप्त करता है क्या क्यों ऐसा क्योंकि विकार शक्तियों का उस प्रदीप के पास ऐसे विशेष शक्ति है उस शक्ति के संबंध से अनेक रूप में परिणत हो जाता है क्योंकि दो, जो जो दीप प्रज्ज्वलित होता है उसकी जो ज्वाला है वो आटम्स के बिगड़ने से बनती है उसमें जब अग्नि को प्रज्ज्वलित किया जाता है तेल बत्ती वो सब मिलकर के वहाँ एक प्रकार के विस्फोटन होता है जैसे बॉम्ब का विस्फोटन होता है ऐसा ही विस्फोटन वहाँ होगा वो विस्फोटन में जो बत्ती आदि के साथ संबंध जितने भी आटम है तेल के बत्ती के सब के वो सब मिलकर के परस्पर विस्फोटन करेगा वो विस्फोटन में जो विकार पैदा होता है उसको हम ज्वाला के रूप में देखते हैं ऐसा होता है इसमें अब वो विस्फोटित जो ज्वाला है उस ज्वाला से आप दूसरे ज्वाला को संबंधित कर सकते हैं तो वो दूसरे में भी ऐसे विस्फोट पैदा हो जाए तीसरे में करेंगे तीसरे में पैदा होगा ऐसे ही होता है इसलिए वो ज्वाला जो भी दिखती है वो अग्नि उसको प्रकट करते हैं यानी अग्नि का रूप है वही उसके शक्ति विशेष है क्योंकि पानी आदि में अन्य वस्तु में अन्य द्रावक में उस प्रकार की शक्ति प्रकट करना नहीं होता मनो जो पानी आदि के आटम है उस प्रकार से वो विस्फोट नहीं कर सकता जैसा तेल का करते हैं पेट्रोल का होता है डीजल का होता है और ये जो विस्फोटक वस्तुएं हैं उन धाधुओं का विस्फोटक अलग हो जाता है जैसा मेचस में जो हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे ऐसे धाधु में फर्क होने पर विस्फोटक शक्ति में फर्क होता है उसके कारण उसमें प्रज्वलित होना जल्दी हो जाए जैसा कपूर आदि है वो जल्दी प्रज्वलित होता है उसमें वो शक्ति अलग है विस्फोटक शक्ति अलग है ऐसा ही ये विकार शक्ति से संपन्न अग्नि है दीपक है वो अनेक रूप धारण कर लेता है और स्वयं में कोई फर्क नहीं होता जो है क्यों कहते ऐसा यहां भी हो सकता है यह दृष्टांत दिया एवं एकोपिसन सन विद्वान अब एक होता हुआ विद्वान यहां विद्वान का अर्थ है ये मन योग संयुक्त विद्वान है अब उनका जो मन ही है यहां विद्वान मन में अभिव्यक्त चैतन्य ऐसा विद्वान है जो साधक वहां पहुंचा हुआ है ऐश्वर्य योगात उनके पास ऐश्वर्य योग है पूर्वकृत साधन कर्म के फल से विशेष ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तभी वो अब ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ है इसलिए ऐश्वर्य योग से अनेक भाव आप अनेक भाव को प्राप्त कर सर्वाणी शरीरानी आवश्यक सभी शरीरों को प्रवेश करता है तो जितने भी शरीर वहां प्राप्त करना चाहते उतने शरीर में प्रवेश कर सकता है अनेक शरीर धारण किया जा सकता है जैसा दीपक करते वैसा होता है कुतः कहते तथा ही शास्त्रम एकस्य अनेक भाव तो ये सूत्र में कहा तथा ही दर्शयती वैसे ही दिखाता है शास्त्र तो एक अनेक भावम एक का अनेक भाव ही वह विस्तार से विभूदी के रूप में ऐश्वर्य के रूप में कहा एकदा भवती त्रिधा भवती पंचधा भवती सप्तधा नवधा इत्यादि का तो कहा एक रूप में और तीन में होता है पांच में होता है सात में होता है नवधा नौ में होता है ये जितनी संख्याएं दिखाई है ये एकल संख्याओं को दिखाया है मैंने एक के बाद दो होना चाहिए था दो को नहीं कहा फिर तीन को कहा तीन के बाद चार होना चाहिए चार को नहीं कहा पांच को कहा फिर सात को कहा नौ को कहा ऐसा कहा ये शास्त्र में सर्वत्र देखने को मिलता है जब संज्ञा का कथन कहीं भी होता है जैसा अब रुद्री में देखेंगे रुद्री में चमक में संज्ञा का विधान आ गया अंतिम चमक अगादशमा चमक तो संज्ञा को लेकर के ही उसमें भी ऐसे ही चलता है पहले सब एकल संख्याओं को दिखाएंगे और उसके बाद में फिर दो चार ऐसा इत्यादि करके बोल देंगे ऐसे कुछ कारण होंगे ऐसे ही करते हैं जहां भी वेद में देखते ऐसा मिलता तो बाकी आप समझ लेंगे ऐसा करके छोड़ देते हैं अब इसके बाद नौ के बाद एक एकादश आए एकादश के बाद त्रयोदश ऐसा चले अब एक बार ये कुछ बताने के बाद हो सकता है दूसरे बार जो द्विधा भवती इत्यादि बोलेंगे ऐसे करके इत्यादि भाव में वो प्रकट हो जाते इसका अर्थ है इतना ही भाव में प्रकट होता ऐसा नहीं है वो अनेकधा भवती करके अंत में छोड़ देते अनेक रूप में हो जाता अनंध रूप में हो जाए जितना चाहे उतना कर सकते न एद दारु य उपमा अभ्युवक में अवगल पते कहते ये जो कथन है शास्त्र का ये तो दारु यंत्र के समान मानने से होगा नहीं जैसा पूर्वादि ने कहा शरीरानी दारु यंत्रणी व सृजन थे लकड़ी के जो गुड़िया आदि के समान वो बना देते हैं शरीर को और निरात्मक होता है ऐसी शरीर बनते हैं ये कहने पर नहीं होगा क्योंकि ऐसे निरात्मक शरीरों को बना करके कोई प्रयोजन तो है अब निरात्मक शरीर बनाएंगे उससे प्रयो, कुछ प्रयोजन होना तो दूर अब उसको संभालना पड़ता है तो उसको चलाना आपको पड़ेगा अब गुड़िया तो अपने आप चलेगी नहीं आपको चलाना पड़ेगा उसको तो इसलिए अब ऐसे निरात्मक शरीर को निर्माण करके उस योगी का प्रयोजन शुद्ध नहीं होगा इसलिए निरात्मक शरीर निर्माण की बात नहीं अगर हम कर रहे हैं तो दारू उपमा ये जो दी है वो ठीक नहीं ना जीवा अंदर आवेश और कोई दूसरा जीव बनता है ये भी नहीं होगा दूसरा जीव बनता है तो इसका स्वयं का जो ऐश्वर्य है उसका क्या प्रयोजन अब उन्हें साधन करके जो ऐश्वर्य प्राप्त किया उस ऐश्वर्य को प्रयोग में लाने के लिए प्राप्त किया ऐश्वर्य तो प्राप्त किया लेकिन कोई काम नहीं आता है ऐसा कहने पर क्या प्रयोजन है कोई काम नहीं, तो आईश्वर्य का नहीं। आईश्वर्य है तो वो ऐश्वर्य का ही प्रयोजन नहीं ऐश्वर्य है तो प्रयुक्त होना चाहिए उसका प्रयोग में लाना चाहिए तो ये इसीलिए जीवान्तर बनाने की आवश्यकता नहीं जीवान्ध्र बना करके ये कथा बनेगी नहीं अब जैसा भी है वो एक से एक शरीर से अनेक शरीर अनेग एक मन से अनेक मन बन, बनाता है और जैसा पहले पिछले अधिकरण में कहा यदि वो शरीर चाहते हैं तो शरीर बना लेता है और नहीं चाहते हैं तो नहीं बनाता तो अशरीर भी होता है तो शरीर भी होता है यह सब स्वतंत्र इच्छा न तो निरात्मका नाम प्रवृत्ति संभवती ये कहां के न्याय है निरात्मक शरीरों का निरात्मक शरीरों की प्रवृत्ति का काम होती है तो निरा, निरात्मक शरीरों की प्रवृत्ति होने से रहा तो जो भी शरीर है वो सात्मक हो समनस्क हो तब काम करेगा इतना तो कम से कम होना चाहिए चलो इंद्रिया आदि आवश्यक इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति आवश्यक है तो वो भी ठीक है देखिए दीपादि नाम भिन्नत्व दीपत्वस्य एकवर्ती दीपत्व एक वर्तीदीपेशु उपचर्य भिन्नवर्तीवर्ती दीपना भिन्नता दृष्टातम दाष्टा आवेश दर्शयश्दर्शय दीपादीना भिन्न ये दीपादियों का जो बाहर का शरीर है वो भिन्न है अलग अलग दीपक है उसके अलग अलग बत्ती है दीपत्व से तो दीप आदि भिन्न होने पर भी दीपा का जो बाहर का जो शरीर आदि आकार आदि और जिसमें दीपक प्रज्वलित करना है वो सब भिन्न है होने पर भी दीपस दीपत्व एक दीप से एक दीपत्व से एकत्व दीपत्व तो एक है सब दीपक ही है वो और एक वर्ति वर्ति दीपेशु उपचर्या तो एक एक बत्ती से अलग अलग दीप को मान करके एक एक बत्ती अलग अलग जी अब एक दीपक में भी आप अनेक बत्ती डाल सकते हैं तो यहाँ दीपक जो तांबे आदि से जो बना हुआ जो दीपक है उसको नहीं ले रहे हैं कि जितने आप बत्ती जलाएंगे उसको ले रहे हैं अब एक दीपक रहकर के भी आप अनेक बत्ती डाल सकते हैं पांच भक्ति बगती, कितने भक्ति एकादश भक्ति कितने भी डालना डाल सकते तो उन बत्तियों का अलग अलग दीपक कहना चाहिए वो तो होता ही है इसलिए भिन्न वर्ती वर्ती नाम वर्ती मन बत्ती है तो भिन्न भिन्न जो बत्तियों का दीपा नाम भिन्नता उसी से दीपक का भिन्नता मान करके दृष्टान्त मुक्त दिगम आवेश है। आवेश शब्द ये उसी को यहां आवेश कहा जाता तो एक बत्ती को आप दूसरे बत्ती के पास ले जाओ वो अपने आप इसमें पकड़ लेता वो ये इधर पकड़ेगा और उसके बाद पकड़ेगा ऐसे हो गया तो यदि पास पास पर रखेंगे तो एक में जलाने से वो दूसरा दूसरा जलता भी जाता है ऐसा होता है वो हवा जिस तरफ है वो देख करके अब एक बत्ती के पास में दूसरे को देखो तो वो अपने आप गर्म होकर वो पकड़ लेता है ऐसे होता है वो कर्पूर भी ऐसे होगा थोड़ा थोड़ा दूर में रख करके ऐसे ऐसे करके अब बचपन में हम लोग खेलते थे ऐसा रख करके एक एक करके देखे तो एक में जलाओ फिर धीरे धीरे धीरे धीरे दूसरे में पकड़ के ऐसे जलताओगे वो वो करके जलेगा तो ये इतम दाष्टाक आवेश शब्द दर्शय इस प्रकार दाष्टा में आवेश शब्द का अर्थ यही है जैसा दीपक का जो, जो दीपक की जो ज्वाला है वो एक से दूसरे में आविष्ट हो जाती है वैसे ये भी आविष्ट हो जाता है आगे ठीक में तत्र हेतु हे अवशिष्ट सूत्र वयम व्यादे यथा दारुयंत्र चैतन्य शून्यमी चेदन इच्छाम अनु तथा निर्माण शरीर से कस्मा अभिभगम्यते ये आगे एक प्रश्न करेंगे ये न अस्ति अस्थ यहाँ कहा न अस्ति इत्यादि से उसमें एक प्रश्न है कि जैसे यथा दारू यंत्र दारूयंत्र का दृष्टांत दिया था पुतला आदि का वो चैतन्य शून्यमपी उसमें चैतन्य नहीं है चैतन्य शून्य होने पर भी चेतन इच्छा हम अनुरु दे चेतन की इच्छा को अनुरोध करके वो कार्य करते हैं चेतन की इच्छा जैसी है उसी प्रकार कार्य करते हैं पुतले आदि जो भी है उसी कार्य करते हैं वो पुतले से गुड़िया से ये नाटक वगैरह भी दिखाते नाच दिखाते ऐसी कला भी है और वो हाथ में रस्सी बांध करके फिर नचाते हैं सारी कथा रामायण की कथा ये सब करते हैं पूरा वो आदमी नहीं करता है आदमी पीछे रहता है और उसे पुतले को घुमाते रहते हैं इसीलिए दारू ये ना ईश्वर सर्वभूदान हृदय से अर्जुन तिष्ट थे भ्रामायण सर्वभूतानी यद्रारूढ़ी माया वो यद्रारूढ़ यही है ये जो दारू यंत्र के समान वो यंत्र वहां यही इसी इसी को कहा जैसे पुतले को नचाते हैं इसी प्रकार भगवान सबको नचाते हैं सबसे कार्य कराते हैं ऐसा कहा था। तो दारु यंत्र जैसे होता है उसी प्रकार वो चेदन की इच्छा से प्रवर्तित हो जाएगा तो निर्माण शरीर भी सेंद्रिय होकर के वैसे प्रवर्तित हो जाएगा बोलते ऐसे प्रवर्तित होने का कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए कहा ने दारु दारू यंत्र दे इत्यादि कहा आगे टीका में यंत्रवाह क्या ही यंत्राणी निर्माया वाहय नानात्वेन भी नाना व्यपदेशाभावादुष तथा व्यपदेशा तत्धि अव्छेदो भादी ये यद्रवाहको जो होगा यंत्र यंत्र को चलाने वाला यद्रवाहक यद्र का जो संचालक तो य्रवाहक यिन्नाया वो अनेक यंत्रों को बनाते हैं अनेक पुतले को बना के वो चाहते अब निर्माण करके वाह तो भी वो चलाता है वो लेकर के चलता है तो भी नाना तो है ना फिर भी उसको नाना नहीं माना जाता जैसा एक व्यक्ति के पास अनेक पुतले हैं तो अनेक पुतले होने पर वो पुतले को चलाता भी है तो कोई ऐसा कहता नहीं कि वो अनेक रूप में हो गया ऐसा तो नहीं कहता उसका नाना तो, तो नहीं आता है ना वो तो एक ही है तो यंत्र चालक ये ही है वो अनेक यंत्र होने पर भी उसमें नाना तो विपदेश नहीं होता है ये एक बाधक है और यहां तो उसी का नानात्व तो विपदेश हो रहा इसका अर्थ ये है कि यंत्रवध होता तो नाना तो विपदेश नहीं होता वो तो उसके हाथ में एक खिलौना है वो खिलाता है उसको अब उससे क्या होता है उससे उसके साथ कोई तादाद है नहीं और उसी को लेकर के वो नाना है ऐसा भी कोई नहीं मानता अब ऐसा कैसे मानेंगे इसलिए यहां वहां में अंदर है विदुष्च तथा व्यपदेशा विद्वान के विषय में तो यहां एकदा एकधा भवधि त्रिधा भवती इत्यादि दो चार होने की बात कह रहे वहां तो उसी से दो चार होता नहीं तत्देह उपाधि अवच्छेद उपाधि इसलिए तत्त देह उपाधि से युक्त ही मानना पड़ेगा तभी व्यक्ति भेद कहना बनेगा नहीं तो व्यक्ति भेद कहना नहीं बनेगा और एक ही है अब एक ही ऐसा कह सकते हैं जैसा ईश्वर के बारे में कहा ईश्वर सर्वभदान एक ही ईश्वर सभी को जलाता है ऐसा बोला है वहां अब वो अनेक ईश्वर तो माना नहीं है यहां ऐसा नहीं है यहां चलाने वाला और बाकी जीव भी अलग अलग ही ऐसा मान रहा है तो उसमें इसमें भेद है इसलिए वो नहीं होगा कहा तर ही निर्माण देहेशु आत्मांदराणी सृजती विद्वान इत्या संज्ञा तब तो निर्माण शरीर में जो निर्माण शरीर नया शरीर बनाया इसी को निर्माण शरीर नाम दे रहे हैं जो निर्मित किया है शरीर इनमें अलग अलग आत्माओं को बनाएंगे अब विद्वान एक है अब वो अनेक आत्माओं को वहां प्रकट करेंगे अनेक आत्माओं को बनाएंगे ऐसे आशंका करने पर उसका उत्तर में भी कहा न तो निरात्मका प्रवृत्ति संभवती वो ना भी जीवांतर आवेश जीवांतर भी नहीं होता यानी अलग एक जीव को प्रकट किया अलग अलग जीव अभिव्यक्त किया ऐसा भी नहीं माना जा सकता और जो प्रकट किया शरीर है उसमें चेतन नहीं है ये भी नहीं माना जा सकता तो उसमें मन भी है चेतन भी है और ये अलग होता भी नहीं है, ऐसा है इसलिए दीपक का दृष्टांत दिया जीवांदर जीवांधर आवेश अवगल पद संबंधा एक अनेक था भाव श्रुति विरोधा अननुसंधान प्रसंगात इतर्थ ये क्यों ऐसा नहीं मान सकते अनेक जीव को क्यों नहीं मान सकते इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि एक का अनेक भाव होने की बात श्रुति करती है वो अनेक जीव हो गया ऐसा कहने का अर्थ एक ही अनेक हो गया ऐसा कहना तात्पर्य इसका विरोध होगा और दूसरी बात है यदि ये अनेक जीव होते हैं तब तो अनेक जीवों का अलग अलग कार्य को ये कभी प्रत्यभिज्ञा नहीं करेगा अनुसंधान नहीं करेगा उसका उसके साथ संबंध नहीं होगा अनुसंधान होगा उसका ज्ञात अब ज्ञान ज्या, उसका नहीं होगा जैसा अब लोग में एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव में आ, संक्रमित नहीं होता है और परस्पर ज्ञान का संक्रमण नहीं होता है एक जीव का ज्ञान उसी जीव में रहेगा दूसरा जीव का ज्ञान दूसरा जीव में रहेगा इसलिए ये शरीर अंदर में जो प्रवेश किया वो अलग अलग होता हुआ ये अलग अलग मानना ये ठीक नहीं होगा ये कहा आगे टीका शरीर अंदर आना निरात्मक तो अभावे हेतु तो अंदर महा अब शरीर अंदर निरात्मक नहीं है इसके लिए एक और हेतु है नच इत्यादि से कहा भाष्य में देखिए नहीं पहले टीका है वो भाष्य के लिए आत्मा अन, अनधिष्ठिता अचेतना प्रवृत्ति अयोगात भोगाभाव प्रसंगा च शरीर अंधरेशु न निरात्मक आत्मा से अधिष्ठित नहीं होता हुआ आत्मा अनधिष्ठित अचेतनों का प्रवृत्ति होना संभव न होने से और भोग का अभाव प्रसंग होने पर यह शरीरादि का निर्माण करने का कोई कार्य ही नहीं होगा शरीर आदि का निर्माण का क्या तात्पर्य तो उधर तो आत्मा भी नहीं है प्रवृत्ति भी नहीं है भोग भी नहीं कुछ भी नहीं ऐसे में शरीर निरात्मक तो दूसरे शरीरों में यह निरात्मक नहीं हो पाएगा निरात्मक होने पर ये कार्य हो ही नहीं सकता और जिस उद्देश्य से उसका ऐश्वर्य प्राप्त हुआ वो ऐश्वर्य का प्रयोजन नहीं दिखेगा इसलिए इसको मानना पड़ेगा पूर्वीजम अनुभाषते अब पूर्व पक्ष का यह प्रश्न करने का तात्पर्य क्या था पूर्व पक्ष प्रश्न का जो उद्देश्य उसको यह प्रकट करके उसका उत्तर देना चाहता यह तो आत्म मनस और अनुपत्ते अनेक शरीर योगा असंभव इति जो आपने कहा था कि आत्मा और मन का भेद ना होने के कारण आत्मा मन अलग अलग नहीं हो सकता इसीलिए अनेक शरीरा योग संभव अनेक शरीर योग हो नहीं सकता क्योंकि एक आत्मा को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग नहीं बना जा सकता एक मन को भी विभाग करके अनेक नहीं बनाया जा सकता इसलिए ये अनेक शरीर प्राप्त करने का जो विभूति आप दिखा रहे हैं योग दिखा रहे हैं ये अनेक शरीर योग संभव नहीं है तो कहते हैं नये दोषा यह सबसे बड़ा प्रश्न था सभी मूल प्रश्न तो यही है कि एक शरीर का अनेक रूप कैसे हो सकता एक मन का अनेक भाव कैसे हो सकता और एक आत्मा का अनेक भाव कैसे हो सकता नहीं हो सकता इसीलिए पूर्व आदि ने कहा कि ये जो आप विभूति बता रहे हैं ये ऐश्वर्य ऐसा में संभव नहीं है तो उसका उत्तर दे रहे ये कैसा होता है नये दोषा का ये का एक मनोन्वर्ती समनस्कान अपराण शरीर सत्य संकल्पत्वा स्रक्षती यहां एक मन को अनुवर्तन करते हुए अब हमारे शरीरों में एक मन ही एक शरीर में व्याप्त होता है किंतु इस महापुरुष का जो मन है वो एक मन होता हुआ भी वो अनेक में समन होकर के अपराणी शरीराणि सत्य संकल्पत्वा सृजती उसके बाद वो सत्य संकल्प रूप जो बल है वो विशेष संकल्प करता है वो सत्य संकल्प हो जाता है सत्य संकल्प होने के कारण वो एक मन को भी व्यापक बना करके अनेक मन में परिवर्तित कर सकता अनेक मन के रूप में परिवर्तित कर सकता श्री समनस्कान एव अपराणी शरीराणी तो समनस्त ही होकर करके अपर शरीरों को करता है क्योंकि इसके पास सत्य संकल्पत्व बल है वह व्यापक रूप से मन को करने का अभ्यास पहले कर चुका है ऐसे अभ्यास करेंगे तो होता है सृष्टेशु जु उपाधि भेदात आत्मनो भी भेदेन अधिष्ठातृत्व योग्य अब जब अलग अलग मन को प्रकट किया आपने सत्य संकल्प के कारण तो तेज उपाधि भेदात अब वो उपाधि अलग अलग हो गई अलग अलग मन आ गया आने पर आत्मनोपी भेदे न अधिष्ठाधन तो आत्मा तो अपने आप उधर पहुंच जाएगा मन जहां जहां मन रहेगा वहां आत्मा का होना तो होता ही है उसमें जैसा जहां जहां, जहां घड़ रहेगा पानी रहेगा तो वहां सूर्य का प्रतिबिंब सौदा आ जाता है सूर्य का प्रतिबिंब को वहां बुला के लाना नहीं पड़ेगा और जैसे घटाकाश जैसा जैसा घड़ बना हुआ है तो आकाश वहां है और उसमें यदि पानी आदि हो गया सूर्य में प्रतिबिंब है तो ऐसा ही मन बन जाने पर जलस्थानीय मन है तो जलस्थानीय मन बन जाने पर वहां आत्मा का प्रतिबिंब स्वदा होता है क्योंकि आत्मा पहले से सर्वव्याप है सर्वत्र पहुंचा हुआ उसको तो आत्मा को वहां कोई पहुंचाने की आवश्यकता नहीं, नहीं। इसीलिए भेद उपाधि जब प्रकट हो जाता है वो उपाधि आत्मा के प्रतिबिंब करने के योग्य है ऐसे स्थिति में आत्मा प्रतिबिंब से वहां आत्मा अधिष्ठातृत्व भी बन जाएगा और शरीर भी हो जाएगा ऐसे में कोई दिक्कत नहीं जो दूसरा शरीर बनता वैसे हो जाएगा केवल ये शरीर को अलग शरीर ये मन को अलग शरीर में प्रवेश करन, करने की जो विधा है उसको सीखना पड़ेगा वो अभ्यास करना पड़ेगा इतना ही करना आत्मा को वहां प्रकट करने के लिए अलग कुछ करने की आवश्यकता है वो तो शरीर वहां दूसरे में प्रकट हो गया आत्मा में वहां प्रकट हो जाएगा ऐसा ही कोई पुतले में शरीर को आप प्रवेश कर सकते हैं नहीं मन को प्रवेश करा सकते हैं तो वहां भी वो प्रकट हो जाएगा उसमें भी प्रकट हो जाएगा लेकिन वो क्या है कि मन भी ऐसा है कि सभी में जाकर के चिपकेगा नहीं मन को भी एक विशेष सुविधा चाहिए वही जाकर के मन काम करता है और बाकी विभूति के कारण देवादि जो है ना अब ऐसे तो करते हैं उनके पास कुछ शक्तियां आ जाती है उसमें तो वो अचेतन को भी चेतन बना देते हैं, उसमें मन को प्रवेश कराते हैं ऐसी प्रसिद्धिया है वो भी होता है कभी कभी लेकिन सामान्य रूप से जिसमें मन प्रवेश करके काम कर सकता है उसी में मन को प्रवेश कराया जा सकता मन प्रवेश होने पर आत्मा उसमें सौदा आ जाती है तो फिर आत्मा मन संयोग हो गया और ये मन महा रहने के कारण इसका भोग भी वैसे हो जाएगा जैसे आप स्वप्न में भोग करते हैं श एव योगशास्त्रेशु योगिनाम अनेक शरीर योग प्रक्रिया तो भाषिकार को पूछेंगे आपने ये प्रक्रिया कहां से लाई तो यहां कोई प्रमाण तो होना चाहिए कि कैसा किया है ये ये कहा ये फॉर्मूला आपको कहां मिला बोले तो ये, ये योगशास्त्रों में है अनेक पुराणों में भी है योगशास्त्र में जैसा है इस प्रकार से पुराण स्मृतियों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया तो भरी पड़ी है बहुत है इसमें इसमें कोई यह नहीं कि कोई नई बात है तो पुराण आदमी में तो प्रसिद्धि है इसलिए ऐसे योगशास्त्र योग शास्त्र में देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां योग दर्शन में आ, ये अनेक शरीर प्रवेश परकाय प्रवेश करने पर शरीर प्रवेश करने की प्रक्रिया है तो वहां तीसरे पाद में विभूति पाद में एक सूत्र है बंधकार प्रचार संवेदना चित्त से परशरीरावेश ऐसा सूत्र है उसमें वो, वो सूत्र बता रहे हैं कैसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना है तो बंधकार प्रचार संवेदना तो चित्त को ये अभ्यास कराना पड़ेगा कि पहले से ये शरीर से बाहर निकालने का अभ्यास करना पड़ेगा चित्त कैसे बाहर जाता है पह, उसको जानने के लिए पहले ये शरीर में ही रहता क्यों है इसको पहले जानना पड़ेगा उसके जानने के बाद कहते बंधकारण शैथिल्यात बंध मान ये शरीर में ही ये पकड़ के क्यों रखा है इसको उसको जानना है उसके लिए उसके लिए वहां कारण बताया क्या क्या होगा उसका कारण तो वो अभ्यास करने से अब वो अभ्यास हमें इधर नहीं बता रहे क्यों वो तो आपको करने का नहीं है वो आप वहां अलग से आप अभ्यास कर लेना नहीं तो कल सही पर अभ्यास करने बैठ जाएगा हाँ तो ऐसा नहीं है हाँ पहले ये शरीर में जो प्रवेश किया इसको पहले ठीक करो तो उसके बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे तो गंधकार विधान मतलब सूत्र तो है वहां गंधकार शैथिल्या तो वो आपको चिंतन करना पड़ेगा ये मैं ये मैं शरीर में ही बार बार क्यों रहता हूं अब बार बार ये शरीर से जाता हूं, फिर बार -बार इसी शरीर में आ जाता हूं तो इसका कारण क्या है ये पहले आप जान लो जानने के बाद आपको समझ में आएगा वो इस, -इस कारण से मैं इसी शरीर को पकड़ के बैठा हु अब उस कारण को शिथिल करना जो इसमें पकड़ के बैठने का जो कारण है वो मालूम होने पर उसको शिथिल करते जाना मतलब धीरे धीरे इस शरीर से दूसरे शरीर में दूसरे तीसरे शरीर में इसको संबंध कर देना उसके साथ आसक्ति कर देना ये आसक्ति या शरीर में आनेगा आसक्ति करेंगे तो एक हो जाएगा दूसरा प्रचार संवेदन प्रचार संवेदन माने मन को दूर दूर ले जाकर के अभ्यास करना यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अभ्यास करना ये शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर अभ्यास करना उसके लिए वहां अभ्यास प्रकार भी बताया है कैसे अभ्यास करना है वो मन को कैसे बाहर देख सकता है ये सब किया अब वो उसके योग सूत्र का हमारे सब पहले अभ्यास हो गया है तो आप जो सुनना चाहते हैं तो योग सूत्र का उसमें सुनिए उसमें सारे हमने बता रहे कहा कि तो कैसे कैसे वो बाहर जा सकता है जाने के बाद में कैसे कर सकता है ये है वहां विधा बताया तो आचार्य जी ने उसका अध्ययन किया अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि वहां इस प्रकार के विधान है वो हो जाता है और उसके बाद चतुर्थ अध्याय में उसी के संबंध में कहा निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा ऐसा सूत्र है वहां जैसा यहाँ कहा है ना एक मन से ही अनेक शरीर प्राप्त करते तो उसको वह निर्माण चित्त कहते हैं एक जो मूल चित्त है वो मूल चित्त में अधिष्ठित हो करके निर्माण चित्त काम करते है तो निर्मा निर्माण चित्ता अस्मिता मात्रात् निर्माण चित्त में क्या रहेगा कहते हैं उसका वो जो मूल चित्त है मूल चित्त का अस्मिता मात्र अहंगार मात्र रहेगा वाहंगार मात्र से संयुक्त होकर के अनेक रूप में अनेक मन बन जाएगा वो निर्माण चित्त वहां जाकर के अलग अलग रूप में बन करके फिर उसी से वो कार्य करना लगेगा ये सारे मन शास्त्र के संबंध में है कैसे वो अलग अलग जाता है और जाता है कर सकता है ये वहां बताया है अभ्यास करेंगे और फिर आगे एक सूत्र और तीसरा सूत्र आता है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशा स्पष्ट रूप से कहा अलग अलग प्रवृत्ति अलग अलग शरीर धारण करके जो अनुभव करता है योगी निर्माण चित्त, निर्माण शरीर बनाता है तो उसमें चित्त चित्त एक एक होगा, चित्तम एकम अनेकेशा, एक ही चित्त होता है और अनेक में काम करता तब जाकर के वो उसका प्रयोजक होगा तो उसका प्रयोजक चित्त एक रहेगा और प्रयोज्य चित्त रूप में अनेक रूप में वो कार्य करता है जैसा आपने पहले बताया कल जब चर्चा की थी तो उसमें हमने बताया था कि एक ही मन को अलग अलग विषय में अवधान करने की जो विधा है वो अभ्यास करेंगे तो अलग अलग विषय में अवधान हो जाएगा अवधान होने पर वो अलग अलग चित्त का अंश वैसा काम करता है इस प्रकार भावना करने चित्त तो एक ही होता है लेकिन अनेक प्रकार से वो काम करता है एक काल में ऐसा यहां भी हो जाएगा और तब यहां अंत में वहां एक प्रश्न किया कि जब आप बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदना परशरीर प्रवेश इत्यादि प्रक्रिया को अपना करके ये अनेक शरीर बनाया और उसमें अनुभव कर रहे हो कुछ कर्म कर रहे हो कुछ कुछ कर रहे हो तो क्या इसी से सबसे कर्मफल भी होगा क्या क्योंकि इस शरीर में जैसा कर्म करता है कर्मफल होता है पुण्य पाप होते हैं अब तब उसी शरीर में भी यदि अलग अलग करके आप कर्म करोगे तो पाप पाप तो होगा पाप पुण्य होना चाहिए ऐसे करके वहां प्रश्न किया तो प्रश्न किया तो वो एक जो है वहां एक अलग प्रकार से बताता है वहां ये कहा कि ये जो इस सिद्धि के कारण माने ये विशेष प्राप्ति के कारण जो जो कर्म करते हैं वो कर्म अलौकिक कर्म होता है सामान्य कर्म नहीं होता है इसलिए ये योगज कर्म है योग से उत्पन्न विशेष कर्म है अथवा वहां ध्यानजम ऐसा कहा ध्यानजम योग जम ये इसलिए वो जो ध्यानज कर्म होता है योगज कर्म होता है योग के ये सिद्धि विशेष प्राप्त होने के बाद में जो कर्म करते योगिना कर्म गुरुबंधी वाली जो, जो कर्म करते हैं अब उसी से उनका संक नहीं होता है। वो तत्र ध्यानजम अनाशयम ऐसा कहा सूत्र कि तत्र ध्यानजम अनाशय और आशय का अर्थ होता है कर्मफल का संग्रह वो कर्मबल का संग्रह नहीं करेगा ये वो वो कुछ भी करे कर्मबल से मुक्त रहेगा ऐसा विशेष है वो योगी का वो उसे प्राप्त होगा वो कर्म करने के उद्देश्य तो नहीं कर रहा वो उसका उसी से मुक्त हो जाना है इसलिए ध्यानज जो कार्य है उसमें अनाशय तो रहेगा क्योंकि ये तो कम अभ्यास से प्राप्त नहीं हुआ बहुत अभ्यास करके बहुत पुण्य के फल से और उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया इसी से होता और ये भी जो अभी ब्रह्मलोक जाकर के जो को अनुभव कर रहे हैं ये भी ध्यान जा है वो तो ध्यान किया पहले उपासना की है उपासना के बिलपूते पर यहाँ पहुंचा हुआ इसी के कारण इसका अभी जो जो कर्म होगा उस कर्म का कोई फल नहीं होगा अरे ये पुण्य पाप जैसा लोग में होता है ऐसा नहीं होता अब ये तो ब्रह्मलोक की बात है चलो ब्रह्म में नहीं होता है योगशास्त्र में तो इस लोक की बात कर रहे हैं इस लोग में भी ऐसा होता है ब्रह्मलोक में जाकर के होता है तो फिर होता ही है किंतु इस लोग में भी यदि योगी में इस प्रकार की शक्ति आ जाती है तो उस शक्ति से यदि अनेक कार्य करते हैं तो उन कार्यों में से पुण्य पाप रूप संचित फल नहीं होता अनाशय होता है ऐसा भी कहा वहां तो यही प्रक्रिया को भाष्यकार यहां सूचित करते हैं इसीलिए जहां जहां योग में जिस विषय में विस्तार किया भाष्यकार उस विषय को स्वीकार करते और जहां मीमांसकों ने अपने तरफ से विस्तार किया उसको वैसा लेते हैं न्याय शास्त्र में कहा तो न्याय शास्त्र का भी लेते कई जगह न्याय शास्त्र का अनुमोदन करके मतलब जो हम हमें चाहिए उसको लेना इसी प्रकार सांघ्य से अन्य अन्य दर्शनों से भी लिया जाता है जितने अंश में जो ठीक है उसमें ले जाते और अन्य तरफी कहा ध्यान आदि विषय में आप विशेष जानना चाहते हैं तो आप योग शास्त्र का अध्ययन करिए तब उसमें विशेष ज्ञान होगा ऐसा भी कहते हैं तो यहां ब्रह्मसूत्र में आपका जो है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में द्वितीय अधिकरण योग प्रत्युक्ति अधिकरण उसमें एदेन ये देना योग प्रत्युक्ता यह सूत्र आया उस सूत्र भाष्य में भाष्यकार ने वहां नीचे लिखा है कि ऐसे आप दूसरे के पक्ष को क्यों स्वीकार करते हैं बीच बीच में आप जैसा आप योगशास्त्र को बोल रहे कई सांघिक को बोलते हैं बहुत जगह मीमांसकों के पक्ष को भी स्वीकार किया इस प्रक्रिया के अनुसार ये क्यों करते है? बोलते ये न अंशे न विरुद्ध दे ये जिस अंश से हमारा विरोध नहीं होता अर्थात हमारे सिद्धांत के साथ जिस अंश के साथ कोई विरोध नहीं और उस अंश में उनके कोई विशेष बात है तो हम उस अंश को स्वीकार करते हैं ऐसा स्पष्ट रूप से कहा और योगशास्त्र से क्या क्या हम लेते हैं वो भी वहां योग प्रत्युक्ता अधिकरण में बताया है तो इसीलिए निराकरण करते समय सर्वथा निराकरण है ऐसा नहीं होता क्योंकि यहां कोई व्यक्ति विरोध करके निराकरण नहीं है तो व्यक्ति विरोध क्या होता है वो व्यक्ति विरोध होने पर वो व्यक्ति कोई अच्छा काम किया तो भी विरोध करते रहेगा ऐसा कोई ईर्ष्या से कोई दूसरे पक्ष वाले से ईर्ष्या हो गई हो ईर्ष्या तो के कारण विरोध के कारण शत्रुता के कारण यहां खंडन नहीं किया जाता वो सैद्धांतिक रूप में अन्याय हो तो उसका निराकरण किया जाता है उत्पत्ति उसमें उपपत्ति नहीं है वो सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है तब उसका निराकरण होता है इसलिए यहां की जो चर्चा यहां के विवाद कुछ और स्तर में होता है जैसा हम लोग में जिसको शत्रु मानते हैं वो फिर नित्य शत्रु ही होता वो कुछ भी करे उसमें शत्रुदा ही दिखाई देती ऐसा नहीं होना चाहिए ये मनुष्य का विवेक नहीं है ठीक है आपको जो गलत लग रहा है गलत मान लो सही है तो सही मानना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा गलत ही होता है कभी सही भी करता है तो सही करता है तो सही मान लो गलत करता है तो गलत मान लेकिन ईर्ष्या और शत्रुता से ये शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ विचार नहीं करना चाहिए ये शास्त्रार्थ में नियम जो न्यायशास्त्र में बताया निग्रहस्थान इत्यादि में ये नियम रखा कि यदि आपको ईर्ष्या विरोध हो जाए तब तो आप शास्त्रार्थ करने योग्य नहीं आप सभ्य अब नहीं बनता है सभाम योग्य हां नहीं बनता है सभा में बैठने के लिए योग्य को सभ्य गए थे वो नहीं बनेगा क्योंकि वो सभ्य बनने के लिए उसका जो जो, जो, जो गुण चाहिए वो चाहिए तभी जाके उसको सभा में बिठाना नहीं तो कई लोग होते हैं सभा में बिठाने बिठा से सभा को बिगाड़ देते सभा का माहौल बिगाड़ देते हैं सब कुछ इधर उधर कर देता है क्या कुछ बकता है कब कुछ बोलता है कोई पता नहीं देता ऐसे लोगों को सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए कुछ नहीं बड़े हो क्या हो वो तो बुलाना नहीं चाहिए क्योंकि सभा में सभा का सभा की मर्यादा महत्वपूर्ण तो होती है उसी के अनुसार सभा चलती है तब वो प्रयोजन हो जाता है इसलिए जहां भी निराकरण आदि बातें आते हैं शास्त्रों में केवल यहाँ नहीं यहां की बात नहीं अन्य जो षठ दर्शन में जहां जहां आए अनेक स्थानों में आचार्यों ने विचार किया उनके पर दर्शनों का विचार किया तो ये सब इसी दृष्टि से है ये स्वीकार करना चाहिए ऐसे आचार्य जी तो बहुत उतार है जहां जैसे चाहते हैं वैसे इस प्रकार अर्थ करते हैं इसलिए यहाँ ऐसा अर्थ करके वो आपको सूचित कर दिया कि इसका ज्यादा विचार करना चाहते हैं तो आप योगशास्त्रों में देखिए आपको मिलेगा और कुछ पुराण के भी कहते हैं वो पुराण में भी इस प्रकार से है वो पहले कहा अब आगे एक शंका होती है मुक्त से यथोक्त ऐश्वर्यम विशेष ज्ञान निषेधक श्रुति इति इतिशंके अब आप कथा तो कुछ और चला रहे आपके जो ब्रह्म है वो निर्विशेष है आप निर्विशेष ब्रह्म को भी भूल गए अभी यहाँ तो कुछ हो रहा है या फिर सिद्धियां हो रही है फिर उसके प्राप्ति हो रहे हैं अनेक शरीर कैसे बनेगा आप तो पहले तो शरीर को नहीं मानते हैं फिर मन को भी नहीं मानते हैं फिर आपके पास कोई विशेष है ही नहीं आपके पास निर्विशेष ब्रह्म है और निर्विशेष ब्रह्म में यहाँ सविशेष क्या आ तो कथा मतलब दो ही दी के जैसे आप बोल रहे हैं अनेक शरीर धारण करना फिर उसमें कैसे मन को प्रवेश कराना फिर उसी से भोग करना इत्यादि बात कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि ये जो मुक्तस्य से यथोक्तम ऐश्वर्य विशेष ज्ञान निषेधक श्रुति विरुद्ध विशेष ज्ञान का निषेध करने वाली जो श्रुदियां हैं उन श्रुदियों का ये विरुद्ध है मुक्त हो करके और मुक्त हो गया ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है तो वहां तो ये नान्य सर्व आत्मेव अभूत त्र के न ये कहा कौन किसको जानेगा क्या करेगा ऐसी बात करते हैं मुक्ति अवस्था और यहां तो आप अनेक शरीर धारण करके सब में लीला करने की बात कर रहे हो तो विरुद्ध है हाँ अब तक वो पढ़ के जो आया ये तो लगता है कि वेदांत से बाहर ही हो गया कोई और ही बात कर रहा है ऐसा हो गया तो इसलिए अभी सूत्रकार जो है हां उसका साराम से बताते हैं भाष्यकार भी सावधान करके पहले पूर्व पक्ष ला करके उसका उत्तर देते हैं देखो जो जो है उसको तो मानना पड़ेगा अब सब एक समान है ऐसा तो नहीं कह सकते लोग में बुद्धू भी है बुद्धिमान भी है अब एक तरफ से देकर के आप एक निर्णय करके बैठा बाकी का सबका निराकरण कर दिया तो फिर उसको व्यवहारिक नहीं माना जाए इसीलिए अब जहां निराकरण कहा निराकरण करना चाहिए वहां तो निराकरण जो क्या तो है निराकरण का कभी निषेध नहीं हुआ अब तक अब जहां निराकरण नहीं है अनेकत्व की प्राप्ति है श्रुति स्वयं गति है और ऐसा होता भी है तो उसको हम ऐसे मानते हैं। ये सब व्यवहारिक तल पे है व्यवहारिक तल पर जो जैसा है उसी के अनुसार उसको माना जाता है और वो भी श्रुदी के आधार पर माना जाता है इसमें कोई प्रश्न नहीं है तो कहते हैं कि फिर ये निषेधक श्रुदियों का क्या होगा ये पूछ रहे हैं कथम पुनर्मुक्त अनेक शरीर आवेशादि लक्षण ऐश्वर्य अभ्युवगम्य ये आपने कैसे ये मान लिया अब वो भी ब्रह्मसूत्र के अंत में इतना विचार करके अंत में आकर के आप इसी में फंस गए इसका मतलब ये वेदांतियों को भी ये इस प्रकार की स्थितियां होती है ऐसे लोग को भ्रम हो जाता है अब नहीं हुआ तो आपको वेदांति नहीं मानेंगे फिर ऐसे होगा ना तो कथम पुनर्मुक्त अनेक शरीर लक्षण जैसा कोई बोले आजकल योगी है बोल गया तो बोलेंगे योगी है तो आप जमीन से उठ करके दिखाओ योगी तो आवेश कर दिखाओ उठो उठो ऊपर की जाओ तब वो तो योगी अच्छा ऐसा बोलते हैं योगी है तो आप एक अंगूठा में खड़े हो जाओ अब पहले जमाने में ऐसा होता था आप योगी योगी बोल के जोगी जोगी बोल के घुमने से कोई कुछ नहीं देता है वो तो ऐसे ढोंग वाले योगी हो तो योगी हो तो आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे आपने योग क्रिया योग शक्ति दिखानी पड़ेगी इसीलिए जब तक वो नहीं होगा तो योगी बोलना ठीक नहीं है जो कोई कुछ बोलता है तो कुछ ना कुछ उसके आज चाहिए ना तो अब ये सब दिखाएंगे तो ऐसे हो जाएगा अब वेदांत बोलने पर फिर ये सब दिखाना पड़ेगा और तो दूसरे शरीर में प्रवेश करो फिर वहां काम करो वैसे करो ये सब दिखाना पड़ेगा और कोई आके आप फिर आपको पूछने लगेंगे अरे हमको भी ये वो विद्या सिखाओ जो दूसरे शरीर में प्रवेश कर वेदांत के बारे में तत्वमसी के बारे में कोई नहीं पूछेंगे तत्वमसी सिखाओ करके एक, एक, एक भी अभी तक आया नहीं आएगा नहीं वो आएगा नहीं वो आएगा तो ये इसी के लिए आएगा ये सुनकर के आ सकता है हाँ ये विद्या आप जानते हैं तो सिखाइए कैसे दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ऐसा पूछने के लिए आएगा वो तो क्योंकि ये जो चमत्कार होता है ना ये चमत्कार जो है उसमें सभी मन लग जाता सभी का मन लगता है तो चमत्कार होता है तो अच्छा होता है चमत्कार को ये नमस्कार होता नहीं तो नहीं होता है इसलिए होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी इसलिए बोलते हैं ये पूछ रहा है वो जो सुन रहा पूर्व पक्षी एक देशी है पूर्व पक्षी नहीं हमारे वेदांत के ही है बोलते हैं तो अनेक शरीर आवेशादिलक्षण ऐश्वर्य आपने स्वीकार किया तब तो योगि तत्क विजानीया न तो तद्तीय अभक्त यद्विजानी सलिलको दृष्टा अद्वैतोति तो जो कि ये तत्क पश्येद ये जो श्रुति है ना वो किसके द्वारा किसको देखेगा कहां प्रवेश करेगा कैसे करेगा ऐसा कहा इसका मतलब कोई दूसरा है ही नहीं द्वितीय का निराकरण किया और न द्वितीय मस्ती उससे भिन्न कोई है ही नहीं तद अन्य विभक्तम वो उससे भिन्न हो विभक्त हो और जिसको वो जान सकते हैं ऐसा नहीं है करके निराकरण किया अब यहां तो आप जानने की भी बात कर रहे हैं प्रवेश करने की भी बात कर रहे हैं और सब कुछ बता रहे आप और कौन है ये मुक्त पुरुष है ऐसा तो मुक्त पुरुष नाम दिया ना कई जगह बोल दिया मुक्त पुरुष है ये तो ऐसे में कैसा होगा फिर सालिला एको दृष्टा अद्वैतो भवती जैसा सालिल्य में सालिल एक होता है जल जैसा एक होता है इसी प्रकार एक गो दृष्टा अद्वैत भवती वो एक होता है अकेला होता है अद्वैत होता है अद्वितीय नहीं होता है तो इसी एवं जादीय का इस प्रकार की जितनी श्रुतियां हैं ये श्रुदिया विशेष विज्ञान वारयती विशेष विज्ञान को निराकरण करती है इत्यता उत्तर बढ़ती ऐसे लिए इसका उत्तर दिया जाता है ये सब एक तरफ तो विशेष निराकरण है और दूसरे तरह से आपने ये सारे सिद्धि ऋदियों की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसका उत्तर देना चाहिए का, तो सूत्र में है उत्तर स्वाप्य संपत्तियोंतरापेक्ष आविष्कृतम ही कहते हैं आपने जितने श्रुतियों के उदाहरण दिए हैं ना ये श्रुतियां या तो सुषुप्ति के विषय में है अथवा संपत्ति यानी कैवल्य के विषय में है जीवन मुक्ति अवस्था जो कैवल्य के प्राप्ति है उसके विषय में और हम जिसकी बात कर रहे हैं ये तो ना सुशुप्ति के विषय में है ना वो परम कैवल्य के विषय में है ये तो ब्रह्मलोक में जो मुक्त हुआ उनके बारे में इसलिए स्वाप्ययोर अन्यतर अपेक्षम कहते हैं कि ये जो श्रुदियां है इत्यादि जो श्रुदिया ये या तो स्वाप्य स्वाप्यय माने अपने में स्थित हो जाना जो सुषुप्ति उसको लेके अथवा संपत्ति संपत्ति यानी कैवल्य कैवल्य रूप जो मुक्ति है तो इस इन दोनों में से किसी अवस्था को लेकर के ये विशेष का निराकरण किया अन्यतर अन्यतरपेक्षम इन दोनों में से एक का जो अन्यतर आ, होगा वो तो प्रसंग से आपको जहां क्या क्या बोला है उसको समझना है आविष्कृतम ही अब इसको विस्तार से उक्त जो है बृहदारण्य आदि में इसका आविष्कार किया यानी इसका विस्तार किया है बृहदारण्य में ये दोनों को अलग करके बताया मांडवक्य में है बृहदारण्य में है तो ये आविष्कार करके रखा तो जहां अलग नाम रूप के जो बातें होती है वो सगुण साकार में होती है सगुण है अथवा साकार है जैसा भी होगा और ये जो निर्विशेष श्रुतियां हैं विशेष निराकरण श्रुदियां हैं नेदिनाथ नेदी के समान ये श्रुदियां तो वो निर्विशेष की बात करके होती है और उसमें निर्विशेष की दो अवस्थाएं हैं एक तो सुक्षिप्ती अवस्था और दूसरी अवस्था कैबल्य अवस्था इन दोनों की बात है तो स्वाप्य सुषुप्तम पहले शब्दार्थ करते हैं पदार्थ करते हैं कि स्वाप्य मन सुषुप्त स्व अपी तो भवती तस्मादेनम स्विदी श्रुति है कि स्वाप्यय इसको क्यों कहा स्वन अपने में अपीति मन लय तो स्व अपीतो अपिको भवती अपने में ही लीन हो जाना ये जो स्वपि नाम से कहा गया है स्वाप नाम इसका है अपने आप में लय हो जाता है। संपत्ति ही कैवल्यम संपत्ति का अर्थ कैवल्य अवस्था केवलावस्था जो केवल अद्वैत है जैसे ब्रह्म सन ब्रह्म आपकी श्रुति है उसके लिए तयोर अन्य तरह अवस्था अपेक्षा ये तद विशेष संज्ञा भाव वचनम इन दोनों में से कोई एक अवस्था की अपेक्षा से एक अवस्था को लेकर के ये विशेष संज्ञा निराकरण हुआ वो विशेष संज्ञा नहीं विशेष नाम लोभ नहीं होता उसकी जैसे कोचित सुषुप्ता अवस्था में अपेक्षा उच्चते कोचित कैवल्य अवस्था इसका तात्पर्य यही है अन्य तरह अपेक्षम सूत्र में जो आया पद है उसका तात्पर्य यह है कि कहीं सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा से कहा जाता है और कहीं कैवल्य अवस्था की अपेक्षा से कहा जाता है इस प्रकार से ये दो वाक्य दुर्विशेष रूप में आ जाते कथम अवगम्य दे बोलते ये आपको कैसे मालूम पड़ा तो उसके लिए उदाहरण देते आगे सूत्र में कहा था यथ तत्र अधिकार वशाद आविष्कृतम उन स्थानों में भी जहां इस प्रकार के निर्विशेष श्रुति का विचार आया उन स्थानों में ही तत्थानों में अधिकार के अनुसार वो वहां कौन से अधिकार चल रहा है कौन सा प्रकरण चल रहा है उसी के अनुसार ये आविष्कार किया गया है वो प्रकट कर दिया वही स्पष्ट है आप प्रकरण देखो तो मालूम हो जाएगा यहाँ किस प्रकरण की बात कर रहे हैं हम और वहाँ क्या प्रकरण है ये मालूम हो जाएगा और इस बात में तो पहले जो तीन अधिकरण में हमने विचार किया है आत्मा के विषय में विचार किया आत्मज्ञान के विषय में मुक्ति के विषय में मुक्ति में विभाग होता है अविभाग होता है इत्यादि विचार कर दिया अब जो चल रहा है सगुण के विषय में चल रहा है ये देभ्यो भूदेभ्य समुत्थाया इन शरीरादि से अलग होकर के उत्थान करके, उठान करके उसी में ही लीन हो जाते हैं न प्रत्यय समझाती थी उसका तो गमन करने के बाद में कोई अलग नाम रूप नहीं होता है। वो अलग नाम रूप यहीं समाप्त हो जाता है क्योंकि अत्रीय थे समावनीयंते है यही लय को प्राप्त करते हैं है या इसी में और कहीं जाता नहीं इसलिए ये देभ्या भूदेव्या समुत्थाया तान्यव अनु न से प्रेत होने के बाद में फिर समझा नहीं होती है उसका अलग नाम रूप नहीं होता तब मैत्रेयी ने पूछा ये तो आपने मेरे को मोहित कर दिया अत्र अमो मुहत ऐसा कहा कि यही आपने मुझे मोह में डाल दिया कैसा क्योंकि आपने कहा कि यहां सब कुछ करने के बाद निकलता है निकलने के बाद में उसके समझाई नहीं होती यानी उसका समझावन मैंने उसका अस्तित्व नहीं होता नाम कुछ नहीं होता ऐसे करके कहने को बोलते हैं नहीं नहीं ना हम मोहम रवी ये भाई मैत्री को बुला के ये तो मैं मोहित नहीं करने के लिए बोल रहा हूं मोहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं हां तो इसका स्वरूप ही ऐसा है इसका स्वरूप ऐसा है हाँ यू अस्त सर्वमात्मा भूत उसके आगे जाकर के यही कहा ये मोहित करते हैं इत्यादि बात करने के बाद आगे जाकर के करा ये तो क्या बताएं इसका स्वरूप ही ऐसा होता है ये तो सर्वमात्मा भूत ये सब कुछ आत्मा ही होता है आत्मा रूप में दादात्म्य रूप से उस परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर दिया चैतन्य को जान लिया अनुभव कर तो फिर वहां कुछ विशेष नहीं रहता नान्यत पश्य दी विजान आदि ऐसी स्थिति में हो जाता और के न कम पश्येत के न कम तो इसलिए प्रत्याय समझा नहीं होता और सुषुप्त को लेकर के क्या कहा यत्र सुप्तो जैसा सुप्त हो गया सुषुप्ति को प्राप्त कर लिया न कंचन कामम कामयते न कंचन कामम कामयते कंचन कामम न कामयते कोई कामना नहीं रहती है मन काम नहीं करता है न कंचन स्वप्नम पश्यती कोई स्वप्न नहीं देखता है तो कंचन काम काम से जाग्रत का अनुच्छेद किया जाग्रत में कामना के सहित रहता है कामना होती रहती है और स्वप्न में स्वप्न में भी कुछ विषय देखते रहते हैं तो वहां स्वप्न नहीं देखता और कामना भी नहीं करता जागृत भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है उस स्थिति में वो स्वरूप में स्थित होकर के एक होता है ऐसा कहा इत्यादि श्रुति ऐसे श्रुति प्रदारणी में भी है मांडुक्य में भी है तस्माद इसलिए क्या होगा कि सगुण विद्या विपाग अवस्थानम तु एत ये जो विचार हमने किया उसका अब उद्घाटन करते हैं कि ये किस पर विचार चल रहा था ये सारे सगुण विद्या विपाक अवस्थानम ये सगुण विद्या के विपाक है विपाक यानी फल प्रयोचन विद्या सगुण उपासनाएं की यदि ये, ये सब सिद्धियां प्राप्त करना आप चाहते हो तो आप उन उपासनाओं को करो सगुण उपासनाओं को करो ब्रह्मज्ञान को नहीं करो ब्रह्म को छोड़ दो छोड़ के इन उपासनाओं को करो करने पर आपको तो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी ब्रह्म ये निर्गुणोपासना करने पर यानी ब्रह्मज्ञान के पीछे जाने पर यह सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी वो तो कोई सिद्ध नहीं रहता है अब उसका जो है वो सिद्धि आदि से रहित हो जाएगा क्योंकि वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं तो क्या करेंगे वो कहां प्रवेश करेंगे क्या करेंगे कुछ नहीं होगा इसलिए सगुण विद्या विपाग अवस्थान है सगुण विद्या का परिणाम प्रयोजन माना स्वर्गा जैसे स्वर्ग आदि का गच स्वर्ग आदि में जैसा शास्त्र में वर्णन किया उसी प्रकार ये वर्णन है स्वर्ग आदि का वर्णन को जो जानता है यह इस वर्णन को भी जानता है यही इसका यथार्थ उत्तर है इसलिए वो ये एक प्राप्ति है और उसके बाद में वहां से वो मुक्त होता है वो बात अलग है लेकिन ये है वैसे स्वर्गा के समान अवस्थांतरम, ये एक अवस्थांतर है स्थानांतर है इस अवस्था में यहां यह अनुभव करता है वहां अवस्था में उस अनुभव करता है जैसा इस लोक में जैसा स्वप्न लोग में अनुभव करता एवं प्रकार अनुभव उसका होता है इसीलिए इत्र एदत ऐश्वर्य वर्ण्य थे ये जो कुछ ऐश्वर्य का वर्णन किया है वही किया और ऐसे ऐश्वर्यों को जानने के लिए देखने के लिए भी आपको दिव्य चक्रु चाहिए ऐसे सामान्य बुद्धि से सामान्य चक्रु से ऐसे ऐश्वर्य दिखाई भी नहीं पड़ेगा समझ में नहीं आएगा दिखाई पड़े तो वे समझ में आएगा तो जब भगवान ने अपने विश्वरूप दिखाया जहां भी विश्वरूप दर्शाया सभी जगह वो जो देखने वाले हैं उनको पहले चुना और उनको पहले दिव्य चक्षु बना दिया वो दिव्य सक्षु बनाने के बाद वो दिखाई पड़ता उसके बिना नहीं दिखाई पड़ेगा वो दिव्य चक्षु बनाने का अर्थ है कि जैसे आप उपासना करके अपने मन को दिव्यता में ले जाते हैं वो सामान्य तल से और एक तल पर ले जाते हैं उस समय वो दिखाई पड़ता है उसके बिना दिखाई नहीं पड़ता इसलिए आपको देवता आदि दिखाई नहीं पड़ेगा क्यों आपका मन उस स्थल पर काम नहीं कर रहा है तो जब वो उस स्थल पर दिखाई काम करेगा तो वो दिखाई पड़ेगा ऐसे कुछ न कुछ अवस्थाएं होती है तो इसलिए ये अवस्थाओं का वर्णन किया है ये अवस्थाओं को लेकर के इसका भेद समझ लेना चाहिए तो ऐश्वर्य तो उन्ने इस प्रकार का ऐश्वर्य वही पड़ता तस्मात अदोष इसलिए कोई दोष नहीं हमने वो वेदांत के मुख्य बातों को छोड़ दिया यहां आकर के कुछ और विचार कर रहे ऐसा कोई दोष नहीं है यहां तो व्यवस्था है ठीक हमें देखिए तदाधिकार का अर्थ किया सुषुप्त सुषुप्ति मोक्ष और अन्य तरह से प्रकरणम ये जो निर्विशेष श्रुतियां हैं जिनके आप उदाहरण दिए हैं ये सुषुप्ति अथवा मोक्ष के अन्यतरवाती है इनमें से कोई किसी के बारे में कहते हैं वाक्यम, यत्र तमुत्थानक्यम यक्यं स्वाधिककार विषय जैसा एक भूदेभ्यो समुत्थ इत्यादि जो वाक्य है अथवा वाक्य है जो इत्यादि वाक्य है ये अधिकार के विषय में अलग-अलग अलगलगे यू मोक्षाधिकार विषय भेद है यमेव अभूत ये जो कहा ये मोक्ष के विषय में कहा ये अलग अलग करके समझना चाहिए चाहिएगा विशेष ज्ञान अभाव अभिधान सुप्ति मुक्तर अतर अभिप्राएण इतक् विशेष ज्ञान का अभाव का कथन विशेष ज्ञानस्य ज्ञानस्य ज्ञान से अभाव विशेष ज्ञान अभाव तस् अभिधान कथन सुषुप्ति मुक्तियों अतराभिप्राएण या तो ये सुषुप्ति के विषय में अथवा मुक्ति के विषय वही ये ज्ञान का भाग होगा अन्यत्र कहीं भी नहीं होता जो मुक्त पुरुष है वो जब जागृत अवस्था में है तभी तभी ये बात नहीं जागृत अवस्था में तो उनका व्यवहार प्रारंभ के अनुसार चलता इदानीम ऐश्वर्यादी आदि से सगुण विद्या विषयत्व भिन्न गोचरवाद न विरोधम आशंका इत्या इसीलिए यहां ये जो आदि अभिधान कथन है यह सगुण विद्या का विषय है सगुण विद्या का विषय हो करके भिन्न भिन्न विषय होने पर परस्पर कोई विरोध नहीं इसलिए सगुण विद्या विपाग अवस्थान इत्यादि भाषा में कहा टीका मैं कथम तरही सगुण विद्या भले मुक्ति शब्द प्रवृत्ति रितिया आशंका अब पूछते हैं यह तो बात ठीक है सगुण विद्या विभाग के विषय में आपने यह कहा यह ठीक है स्वर्ग आदि के समान किंतु तो बार बार बहुत जगह ये मुक्त पुरुष मुक्त पुरुष ऐसा शब्द आया मुक्ति शब्द का प्रयोग किया मुक्त हा ऐसा ही कहा सूत्रकार ने भी भाषाकार ने भी टीकाकार ने भी सब प्रयोग किया तो युवक ये क्यों कह रहे सवर्ण विद्या फल में मुक्त शब्द की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है हम तो इसी से तो शंका में आ गए कि बार बार ये मुक्त शब्द गहरा है कि कौन सा मुक्त है ऐसी शंका होती है ऐसा क्यों कहा बोलते ये ऐसी बात नहीं ये क्या है ना ये भविष्य में मुक्त होने वाला है और वो मुक्ति के जो है कोटि तक पहुंचा हुआ वो मुक्ति की जो परिसीमा है वहां तक है। पहुंचा हुआ है अब जब बस अब गिरने वाले है बस मतलब मुक्ति में बढ़ने वाले हैं अब वो वहीं जाके खड़ा है तो इसलिए उनको ऐसा कहा गया अब जो जहा जैसा जिससे साथ संबंध करके होता है उसका वैसा नाम होता है और क्या कह सकते क्योंकि ये तो बाकी लोगों के समान नहीं है इनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं ये भविष्य में मुक्त होने वाला ही है तो कहने के लिए यह मुक्त हो गया लेकिन ये जो है ना मुक्ति ऐसा है ये विषय सप्तमी ऐसा कहते विषय सप्तमी एक होती है कि अब मुक्ति हुआ नहीं है फिर भी मुक्त ऐसा कहा जाता है जैसा मुक्षु पदवी ऐसे होता है अब मोक्ष होने के बाद में मोक्ष संबंधी इच्छा होगी अब मोक्ष हुआ नहीं तो मोक्ष संबंधी इच्छा कैसी हो? मुक्षु को मोक्ष संबंधी इच्छा है ना तो मोक्ष संबंधी इच्छा तो को कैसे होती है तो इस प्रकार से ऐसे है कि वो मोक्ष को विषय बना करके इच्छा कर रहा है। तो विषय में है वो उस विषय में कार्य कर रहा इसको लेकर के भी ऐसा कहा जाता है ऐसा ही यहाँ संध्यायाम दिवा शब्दवत प्रत्याशक्ति मात्र नहीं मत्वा टीका उत्तर देते हैं जैसे संध्या हो गई है संध्या काल आ गया तो संध्या काल को दिन ही कहा जाता है यदि यद्यपि संध्या काल तो अभी रात के साथ जुड़ है दिन ढल रहा है रात शुरू हो रही है इसके बीच की अवस्था है संध्या पूरा दिन नहीं है दिन समाप्त है अब रात्रि आ गई है रात्रि आकर के कुछ मिल भी गया इसमें तभी तो संध्या काल होता प्रकाश कम हो जाता है ऐसा जैसा होने पर भी संध्या काल को भी हम दिन ही मानते हैं संध्या काल तो रात्र नहीं है रात्र तो जब अंधेरा होंगे जब आंख दिखाई नहीं पड़ेगी तब रात्रि होती है तब तक तो संध्या काल ही माना जाता तो जैसे संध्या काल में दिवा शब्द का प्रयोग होता है अब क्यों होता है क्योंकि प्रत्याशक्ति मात्र बहुत निकट रह, निकट हो गया दोनों में अब थोड़ा ही अंदर रह गया बहुत बहुत निकट प्रत्याशक्ति अत्यंत निकट आशक्ति संबंध होने पर उसको वैसा कहा जाता है अथवा अभी दिवा दिन छोड़ करके दिन अभी समाप्त करके अभी रात्र में जा रहा है ऐसे ही ये अब बाकी सब समाप्त करके मुक्त होने ही वाला है मुक्ति के दिकट है प्रत्याशक्त हो गया ऐसी स्थिति में इसको वैसा कहा इसलिए भाष्यकार ने तस्मादोषा तस्मादोष में टीकाकार ने यह निकाला कि तस्मात अदोषा करके भाषिकार ने छोड़ दिया अब इसका उत्तर नहीं दिया है कि बार बार मुक्ति मुक्ति क्यों कहा तो इसको तो बोलना चाहिए क्रम मुक्ति के लिए कहा है ऐसा ऐसा नहीं करते हुए बोल भाषिकार तो फिर इन्होंने इसको पूर्व करके प्रश्न करके जोड़ दिया ऐसा तो इस प्रकार से ष्ठम प्रतिपाधिकरण यह ष्ठ जो है प्रतिपाधिकरण समाप्त हो गया अब ब्रह्मसूत्र का अंतिम अधिकरण आएगा सप्तमा अधिकरण इस अध्याय का भी अंतिम अधिकरण है ब्रह्म पाद का भी अंतिम अधिकरण ब्रह्मसूत्र का भी अंतिम अंतिमाधिकरण तो ये अधिकरण में जगत व्यापाराधिकारणाधिकरणम जगत व्यापाराधिकरणम ये अधिकरण का नाम है अब ये जगत व्यापार के विषय में विचार करना अब ये मुक्त पुरुष जितने भी यह सब गए हैं वहां एक वहां सब एकत्र है वहां साथ में रहे अब इनका कार्य विभाग कैसे होगा क्योंकि एक स्थान में ये सारे पहुंच गए हैं और पहले से एक वहां बैठा हुआ है ब्रह्मा जी जो भी ब्रह्मलोक में एक अधिष्ठाता है वहां वहां के जो राजा होगा जिसका जिसके नाम से ब्रह्म लोक है वो हिरणनगर जो भी होगा अब अब जो नए नए बन करके भी बहुत सारे गए हैं वहां बहुत सारे नहीं जितने भी गए होंगे तो इतना सारा तो नहीं होता थोड़ा कम ही होता है लेकिन जो भी गया होगा तो गया तो है अब वहां जाने पर उनकी व्यवस्था कैसी होगी ये तो मैं तो चिंतन करना पड़ेगा बाकी तो आपने विभूति के बारे में तो बता दिया अब रहने की व्यवस्था कैसी होगी अब भोजनादि व्यवस्था उनके बराबर होगा कि अलग अलग होगा अब कैसे राष्ट्रपति तो एक ही होता है बाकी कोई भी जाएंगे वो कितना भी हो तो राष्ट्रपति का समान नहीं होता राष्ट्रपति राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति के पास जाने से भी प्रधानमंत्री का स्थान अलग होगा अब इनका कैसा है यहाँ ये ये किस स्तर पर वहां रहेंगे तो पूरा ब्रह्मा जी के घृणगर्भ बन करके रहेंगे ब्रह्मलोक में आ, तो क्या विभाजन होगा और कार्य करने में ये क्या क्या कार्य करेंगे जैसा ब्रह्मा आदि सृजना आदि करता है ऐसे ब्रह्मा जी के समान ये सृजना आदि करेंगे संहार करेंगे ये सब कुछ कार्य वो भी करेंगे और जब बाहर रहेगा तो करना चाहिए ऐसे होना चाहिए इस प्रकार की कार्य व्यवस्था के बारे में हम विचार करेंगे अंतिम में कि क्या क्या उनको मिलेगा ये विचार करके फिर ब्रह्मसूत्र समाप्त हो जाएगा इसको फिर कल ही आरंभ करें ये अभी अवकाश है दो दिन दो दिन अवकाश के बाद कल पूर्णिमा है कल चादुर्मासी का जो है समाप्ति है चातुर्मासी कल पूर्ण होता है और परसों प्रतिपदा तो दो दिन अवकाश रहेगा फिर द्वितीय से पाठ पूर्णमीतम पौर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस पौर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शातिमराज